वे कह रही हैं है यज्ञपत्निया यज्ञपत् ऊचु मे विभोति भवान् गृशंस सत्यम कुर निगमम् तव पाद मूल प्राप्ता वयम तुसीदाम पदावृष्ट के सईर निवोढ़ु मतिलघ्य समस्त बंधु वे ब्राह्मणिया कह रही हैं हे विभो भू माने होता व्यापक ये विभो संबोधन सबसे पहले इसलिए कर रही हैं कि हमें कितनी पीड़ा है तुम्हारे यह तुम्हारी वाणी से यह सुनकर के अब तुम चली जाओ हम कह नहीं सकती हैं आप विहू हैं व्यापक हैं हमारे हृदय में कितना बिरहानल धधक रहा है इसको क्या आप जानते नहीं हैं आप तो विहू हैं कहां तो आपका स्वरूप कितना मधुर है मधुराधिपते है अखिलम मधुरम, और इतनी विश से शनि हुई वाणी बोल रहे हो यह आपके स्वरूपान रूप नहीं है दर्पण में अपनी छवि देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं और कितनी विश से बुझी हुई बाणी बोल रहे हैं कि चली जाओ यह आपके स्वरूपानुरूप नहीं है आप हमारी बात न माने तो हमारा कोई दबाव नहीं जोर जबरदस्ती नहीं लेकिन निगमम सत्यम कुरु वेद को सत्य करो जो जीव आपकी शरण में आ जाता वो लौटकर संसार में नहीं जाता ये वैदिक सिद्धांत है इसको तो सत्य कीजिए ब्राह्मणियां है ना इसलिए वेद की दुआई दे रही है ठाकुर जी ने कहा क्यों आई यहां बोले प्राप्ता हम इसलिए आई हैं तुलसी दाम पदाव सृष्टम आपके चरणों में जो हरी हरी तुलसी की माला चढ़ाई गई है हमारी इच्छा है कि आप अपने चरणों को उठाकर हमारे मस्तक पर पकड़ा और आपकी चरणर प्राप्ति की कामना से हम अपने मस्तक को मान करेंगी तो आपके चरणों में लिपटी हुई हरी हरी तुलसी की माला हमारे केश पास में उलझ जाएगी तो आपके चरणारविंद में अर्चित अर्पित चर्चित जो तुलसी दल की माला है उस माला से अपनी वेणी का श्रृंगार करने हम आई हैं अर्थात आपकी चरण दासी बनने आई है हमें केवल आपकी चरण कमल की सेवा चाहिए ठाकुर जी ने कहा तुम हमारे हृदय में हो और हम तुम्हारे हृदय में हैं तुम हमसे दूर नहीं हो और हम तुमसे दूर नहीं है अभी तो लीला हमारी बिगड़ जाएगी इसलिए हमारी लीला संपादन के लिए मेरी प्रसन्नता के लिए देखो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित होने के लिए तुलसी की माला भी प्रकट हो गई श्री सीताराम जी महाराज की जय जय श्री सीताराम हरिशरण में तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे हृदय में हैं तुम हमारे हृदय में हो अभी तो पधारो हम मथुरा आकर तुम्हें कृतार्थ करेंगे और जब वे लौटी तो उनके पतियों ने कहा धिग्जन्मनस्तव्रत विद्याम धिग्व्रतम धिग बहुज्ञता धिक् कुलम धिक क्रियादाक्षम ये मुखा ये उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ अधिकार है, है। वेदत्रयी का स्वाध्याय किया अधिकार है बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया अधिकार है शास्त्रों के मर्मज्ञता प्राप्त की बहुग्यता प्राप्त की उसको भी दिक्कत है जिस कुल में हमारे जैसे कपूत पैदा हुए उस कुल को भी धिक्कार है हमारी कर्मकांड की कुशलता को भी धिक्कार है क्यों है यह तो दुख नहीं हम भगवान से विमुख हैं और इन ब्राह्मणियों को तो देखो नासान द्विजाति संस्कार ब्राह्मणोचित संस्कार नहीं अग्नि और गुरु का सेवन नहीं वेदों का स्वाध्याय नहीं आत्मीमांसा नहीं शौचाचार भी बहुत उत्तम नहीं केवल श्री कृष्ण चरण कमल में अनुराग है इसलिए इनका जीवन सफल हो गया और हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमारा जीवन बेकार हो गया क्योंकि राम नाम को अंक है सब साधन हैं सून अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दस गुण हमारे जीवन में अंक तो बहुत शून्य बहुत हैं पर भगवत शरणागति भगवत भक्ति का अंक नहीं है इनके जीवन में भगवत भक्ति का अंक है इसलिए इनके इनका जीवन चरितार्थ हो गया कृतार्थ हो गया वंदन किया गया अभिलाषा अभिलाषा ही भक्त भक्त के अंतकरण की भक्ति को प्रकट करती है हाँ हाँ। श्री मनु और शत्रुपा जी की अभिलाषा देख हम स्वरूप भरिलो लो चन हम स्वरूप भरिलो महान भक्त श्री चतुर्भुदास जी अच्छा आपके महाकवि वे कह रहे हैं यह अभिलाषा मन रहे लगे नैन निमेश यह अभिलाषा उड़ रहे लगे नैन निमेश इकटक देखो भाव तो नटवर नागरवेश प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी के भिलासा क्या है आप नि दारुण दीनता सवही कहूं सिरुनाय देखे विन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए प्रयाग पहुंचकर भरत जी के अभिलाषा क्या है अरथ न धर्म न का मुचि गति न चहो निर्वाण जनम जनम रतिराम पद यह वरदान ना ये अभिलाषा है श्री अंगद जी को अभिलाष भक्त कहा अभिलाषा तो सभी भक्तों में रहती है पर अंगद भक्त अंगद सिंह को अभिलाष भक्त नाभाजी ने इसलिए कहा कि महाराज इनकी अभिलाषा कि यह हीरा भगवान नीलाद्री बिहारी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु इस हीरे को अंगीकार करें यह जो उनकी अभिलाषा थी इस अभिलाषा को जगन्नाथ जी ने ऐसा आदर दिया कि सात सौ कोष दूर खड़े होकर एक अगाध जल से भरे हुए सरोवर में आपने सबके देखते हुए हीरा छोड़ा और कहा प्रभो तिहारी वस्तु बदनते वचन उचार्यो नाथ आपकी वस्तु आपको तो सौंप रहा हूं सबसे छोटे हाथ किनके हैं जगन्नाथ जी छोटे हाथ हैं कि नहीं ऐसे हाथ हैं जगन्नाथ जी छोटे हाँ। बहुत लंबे हाथ नहीं हैं जगन्नाथ जी छोटे हाथ अब देख लो भगवान के छोटे हाथ भी छोटे नहीं होते जगन्नाथ जी के छोटे हाथ हाँ कितने बड़े हैं पांच दो ये सतकोश थे नीलाचल धाम पुरी से जहां यह घटना घटी वहां की दूरी नाभाजी कहते सात सौ कोष दूर इक्कीस सौ किलोमीटर दूरी थी और जगन्नाथ जी का करकमल वहां आ गया जो सबके दाता राम हैं जगन्नाथ हैं उन्होंने अपना हाथ फैला दिया अंगत सिंह के आगे लाओ और उस हीरे को ठाकुर जी ने हृदय में धारण किया हमारे महाराज जी कहते थे मानो हीरे को हृदय से नहीं लगाया हीरे जैसा जो अंगद सिंह जी का भाव है उसको भगवान ने हृदय से लगा के मानो अंगद सिंह को ही अपने हृदय से लगा ऐसे अभिलाष भक्त अंगद जी महाराज इनका पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ भगवान ने इनका भाव पूरा किया वैसे तो भगवान के सभी धाम हैं और सभी की अपनी अपनी महिमा है गरिमा है भगवान के स्वरूपों में भी भेद नहीं है लेकिन इसके बाद ही कलिकाल में नीलाद्रि बिहारी भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की लीला प्रकट है प्रत्यक्ष है सबसे अधिक लीला कलिकाल में करने वाले ठाकुर श्री जगन्नाथ जी आज सबसे अधिक करुणा में ठाकुर श्री जगन्नाथ क्यों चारों धाम में चले जाओ कहीं के ठाकुर जी मंदिर के मूल भगवान बाहर सबसे मिलने आते हो सबको दर्शन देने पधारते हो ऐसी कहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं परंपरा है पर नीलाचल बिहारी श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथारूढ़ होकर के रथारूढ़ो गच्छन पथि मिलत भूदेव पटल सबसे मिलते जुलते जाते जगन्नाथ जी और मिलते जुलते ही नहीं जाते जगन्नाथ जी को कोई भी आलिंगन भी कर सकता है गुंडीचा पहुंचने के बाद बहुत लीलाएं जगन्नाथ जी बहुत लीलाएं जगन्ना भगवती महालक्ष्मी ने जगन्नाथ जी से वर मांगा प्रभो आप यहां प्रसाद में प्रतिष्ठित हो जाए आपके प्रसाद की महिमा आपसे भी अधिक हो जाए यहां बैठकर प्रसाद सेवन मात्र से आपके नित्य धाम की प्राप्ति हो जाए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाए प्रसाद की महिमा सर्वत्र है पर पूरी में प्रसाद की महिमा सर्वोपरि है भगवान प्रसाद में मिला और ठाकुर जी को रसोई बनाने की सेवा भी वहां रुक्मिणी जी की है भोग धराने की सेवा रसोई का की अध्यक्ष जो है ना बनाने का कहते तो वही बनाती अपने हाथ हाँ से और हमारी बात को आप पूरा विश्वास न करें तो कृष्णलाल जी बैठे हैं वहां जो जगन्नाथ जी के रसोइया हैं वो आज भी अपने को जगन्नाथ जी की ग्रहिणी मानते हैं ग्रहिणी मानते मानते ही कि नहीं जो महासुवार जिनको कहते हैं वो अपने को जगन्नाथ जी की घरवाली मानते हैं वो मानते हैं कि हम लक्ष्मी के रूप में ही रसोई बना के जगन्नाथ जी को जी मारें आज भी बहुत महिमा है जगन्नाथपुरी की जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान की जय नीला चलधाम की जय श्री बलभद्र सुभद्रा जी की श्री नील चक्र की जय श्री पुरुषोत्तम पुरी की जय श्री महोदधि सागर की जय श्री गौर गंभीरा की जय श्री जगन्नाथ धाम की जय श्री बेड़ी हनुमान जी महाराज जय बड़ा बड़ाधुत महाराज जगन्नाथ जगन्नाथ जी जगन्नाजी जगन्नाजी पुषोत्तम द्वाम लोके क्षरश्चा क्षर एव क्षर सर्वाणी भूताच्य उत्तम पुषस्व परुदाहृता लोक विभर्त्य ईश्वरः ईश्वर यस्त्षरमती तो मक्षरादिचोत्तम अतोस्मी लोके वेदे च पुरुषोत्तमः व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं सभी विज्ञ हैं इसलिए मैं इस लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं भगवान पुरुषोत्तम श्री अंगत, अंगत सिंह जी इनका यह अद्भुत चरित्र श्री प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं राय सेन शिलाह शिला दीजू राय सेन गढ़ पाका है अंगल विमुख है ताकि नारी प्यारी प्रभु साधु सेवा दारी ताकि नारी प्यारी प्रभु साधु सेवा दारी आए रु कहे कृष्ण कथा सुख है बैठे भवन कौन देखी कैसे मौन रो जात बैठे भवन कौन देखी कैसे हा, करो नूप बोलो कि आ जा तहसील में रायसेनगढ़ नामक किला था आज भी है। वहां का राजा सिलेहदी सिंह गद्दी पर आसीन था और इनके काका अंगद सिंह जी जिनकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं ये काकाजी थे चाचाजी थे यही सेनापति थे किंतु यहां प्रियादासी ने अंगद को विमुख कहा तो अब प्रश्न उठ रहा है कि आप भक्तमाल की कथा कह रहे हो कि विमुखमाल की कथा कह रहे हो कि किसकी कथा कह रहे हो जब अंगद विमुख है तो उस विमुख की कथा क्यों कही जा रही है इसका उत्तर हम दे चुके हैं कि भाई यह विमुखता यह जीवन का पूर्वार्ध है और ये अभिलाष भक्त होना भक्त राज पद पर प्रतिष्ठित होना यह जीवन का उत्तरार्ध है और एक विशेष बात पुनः पुनः स्मरणीय है अंगद सिंह जी की भूमिका तो पहले से तैयार थी क्योंकि वे सदाचारी थे सत्यवादी थे धर्मनिष्ठ थे शौचाचार संपन्न थे हां सारे सदगुण उनमें थे बस संत क्या होते हैं गुरु क्या होते हैं भगवान की शरणागति क्या है भगवान नाम की महिमा क्या है इन सब से अपरिचित थे अपनी परंपरा से जो धार्मिक संस्कार उन्हें प्राप्त हुए थे वे उनमें थे और एक पत्नी व्रत भी थे वो ठाकुर जी ने विचार किया कि अंगद सिंह का हृदय तो बना हुआ तैयार है इसे कैसे अपनी शरण में लेकर भक्त बनाया जाए ठाकुर जी ने लीला रची ठाकुर जी ने लीला रची अंगद सिंह जी की जो पत्नी थी वो पवित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी उनके पिता माता वैष्णव थे भक्त थे और भक्ति का संस्कार अपने घर से लेके ही आई थी और एक विशेष बात ये थी कि विवाह के पूर्व ही अंगद सिंह जी की पत्नी ने एक वैष्णव संत से कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले रखी थी वैष्णवी दीक्षा भी ग्रहण कर रखते थे और वे मनही मन यह भी सोचती थी कि मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं सर्वगुण संपन्न है सदाचारी हैं शूरवीर हैं उदार हैं पर ये भक्त नहीं है तो मनही मन ठाकुर मन जी से प्रार्थना भी करती थी मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना भी करती थी कि ये कृपा करें हमारे ऊपर हमारा पति भक्त तो हो जाए ठाकुर जी ने लीला रच दी एक दिन की बात है अंगद सिंह जी की पत्नी को खबर मिली कि जमात के सहित मेरे गुरुदेव इसी रायसेन गढ़ में पधारे हुए हैं अपनी दासी को कहा कि तुम गुरु जी को राज परिवारों की मर्यादा होती है इसलिए दासी को भेज करके कहा कि गुरु जी को आदर पूर्वक महल में पधरावनी कराई जाए गुरु जी बड़े सरल थे दस पांच साधुओं को साथ लेकर के साथ दस पांच साधु साथ में थे लड्डू गोपाल जी थे शालिग्राम जी तेई संतों के साथ रहते हैं ठाकुर बटुआ लेकर के और गुरु महाराज अंगद सिंह जी के घर आ गए और जैसे वैष्णव अपने घर में आए भे संत सदगुरु का जिस पद्धति से स्वागत करता है उसी पद्धति से अंगद सिंह जी की पत्नी ने संत सतगुरु का स्वागत किया चरण प्रक्षालन किया माल्य अर्पण किया चंदन लगाया ठाकुर जी की आरती की और फिर हाथ जोड़ करके कहा हे गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की है अब प्रार्थना हमारी यह है कि हम इसी जीवन में इसी शरीर से भगवान के चरण कमलों को कैसे प्राप्त करें वह युक्ति कृपा करके हमें बता दी गुरुजी ने कहा उसकी एक ही युक्ति है भगवान की कथा सुनो क्यों बोले भगवान कर्ण रंध्र से ही हृदय में प्रवेश करते हैं और जब तक भगवान हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्ति के संकल्प का उदय ही कैसे होगा प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भावसरोहम धुनो शमलम कृष्ण सलिलस यथा शरत कर्ण रंध्र से भगवान प्रवेश करते हैं भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है भगवत अनुरागी भक्त की वाणी से भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण ह्रवण जहां कहीं कथा की महिमा कही गई वहां भगवत भक्त की बाणी से भगवत चरित्र श्रवण की महिमा कही गई यह विशेषण लगाया गया है कि भक्त के मुख से सुना जाए अवैष्णव के मुख से न सुना जाए इसलिए वक्ता के लक्षण में विरक्तो वैष्णवों विप्र वैष्णव होना चाहिए अरे भैया जब विष्णु दीक्षा विहीन ना नाम नाधिकारक कथा स्रवे सुनने का अधिकार नहीं तो कहने का ही कैसे हो वैष्णव होना चाहिए वैष्णव का ताप वैसे तो सभी जीव वैष्णव हैं विष्णु से उत्पन्न होने के कारण लेकिन वैष्णव शब्द का अर्थ हम ये यहां कर रहे हैं भगवान के प्रति परत्व बुद्धि हो, बतीव्रता नारी के समान भगवान के प्रति अनन्य भाव इष्ट भाव, भाव उसे वैष्णव कह अकारय संपन्न वैष्णव कहे जाते अनन्य भोग्यत्व अनन्य शेषत्व अन्यारहत्व जिनमें होता है पंच संस्कार संपन्न वैष्णव कहे जाते हैं इसलिए भैया गुरुजी महाराज कथा सुना रहे थे प्रेम से और अंगद सिंह जी की पत्नी महल के कर्मचारी और दासियों के साथ बैठकर के कथा श्रवण कर रही थी अब देखो अंगद सिंह जी की जो ग्रहिणी थी उनकी ओर से कोई शास्त्र और सदाचार और राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध कोई क्रिया नहीं है। आप विचार करो किसी भी सदग्रहस्थ के घर में अतिथि रूप में संत सदगुरु आ जाए और ग्रहस्वामी घर में न हो तो ग्रहलक्ष्मी का क्या धर्म है गुरुजी न हो कोई महात्मा आ जाए कोई विप्र देवता आ जाए कोई पूज्य अतिथि आ जाए और ग्रहस्वामी घर में नहीं है तो ग्रहलक्ष्मी का क्या धर्म है आओ महाराज पधारो जल पी लो दीक्षा ग्रहण करो प्रसाद पाओ और आपकी क्या सेवा करें आप दुखी हो के यहां से मत जाओ यही तो कहेगी कि नहीं कहेगी अब फिर साक्षात जरूर आ जाए तब तो कहना क्या है साक्षात जरूर जी आ जाए तब तो कहना क्या है फिर तो उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं बड़े भाव से कथा श्रवण कर रही थी लेकिन जब तक जीव भगवत शरणागति से विमुख रहता है संत सदगुरु के अनुग्रह से वंचित रहता है तब तक भले ही उसके जीवन में अनेक प्रकार के सदगुण होवें लेकिन जब तक वह गुरु से विमुख है आचार्य से विमुख है संत से विमुख है भगवत शरणागति से विमुख है तब तक उसको धर्म के वास्तविक रहस्य का बोध नहीं हो सकता इसलिए तो बार बार महाराज महाराजी श्रम एवि केवलम कहा गया धर्म सुनिष्ठ विश्वसेन कथा सुहा नोत्पादेतिम श्रम एवहि केवलम भागवत जी में स्पष्ट घोषणा व्यासी कर रहे हैं किसी ने विधिवत वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान किया है किंतु उसका भगवान के चरित्र में अनुराग नहीं हुआ भक्त के चरित्र में अनुराग नहीं हुआ तो उसके द्वारा किया गया सौच सदाचार सत्य धर्म का अनुष्ठान श्रम ए वही केवलम केवल श्रम है क्यों श्रम है बोले श्रेय श्रम है उस धर्म के फल स्वरूप ज्यादा से ज्यादा उसे क्या मिलेगा स्वर्ग मिलेगा वहां भी पुण्यों का क्षय होने के बाद धरती पर आना पड़ेगा किंतु देवर्षि नारजी कह रहे हैं व्यास नार जी के संवाद में वे कहते हैं अब वो श्लोक हम नहीं कहेंगे नहीं विलंब हो जाएगा वो कहते हैं कि कोई स्वधर्म का पालन करते करते मर गया तो उसे अधिक से अधिक स्वर्ग प्राप्त होगा और उसके बाद फिर वह संस्कृति के चक्र में पड़ेगा किंतु जो भगवत भक्त वैष्णव है भले ही उसने इस शरीर से इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं कर पाई और इसी बीच में उसका देह तो हो गया तो भी उसका कुछ अनिष्ट होने वाला नहीं है इस शरीर से जो भजन किया है वह उसको पूरा का पूरा संस्कारयुक्त दूसरे जन्म में मिल जाएगा और वह अपनी भावना उपासना के अनुसार भगवत चरणारविंद को प्राप्त करें वो संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ेगा बड़ी भारी महिमा है वैष्णव धर्म की बहुत बड़ी महिमा सबसे बड़ी भगवान की कृपा मनुष्य जन्म उससे भी बड़ी कृपा उत्तम कुल में जन्म और इन समस्त कृपाओं में सर्वोपरि कृपा है वैष्णवता की का भगवत शरणागति की प्राप्ति भगवत सान्मुख्य प्राप्त हो जाना यह सबसे बड़ा भगवान का अनुग्रह है इससे बड़ी कृपा और कोई दूसरी नहीं हो सकती अंगत सिंह जी बिल्कुल सब ठीक हैं लेकिन वो किसी संत से नहीं जुड़े किसी गुरु से नहीं जुड़े तो उनका कहां से संतों में भाव हो गये? वो बाहर से लौट के आए और उन्होंने देखा कि घर में कोई साधु वेशधारी पुरुष चौकी पर बैठा है और उसी के साथ दस पांच साधु और बैठे हैं और वो कुछ कह रहा है सब लोग सुन रहे हैं हमारी घरवाली भी सुन रही है हे महाराज पारा चढ़ गया अंगद सिंह का क्योंकि वे थे तो धर्मनिष्ठ लेकिन सत्संग भक्ति कथा कीर्तन इससे उनका कोई प्रयोजन नहीं था इससे उनका कोई प्रयोजन नहीं था उन्होंने कहा बैठे, बैठे कौन भौन कौन अरे ये मेरे घर में किस पुरुष की हिम्मत हुई जो मेरी बिना अनुमति के मेरे महल में घुस गया मेरे घर में घुस गया? ये कौन है मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महल के भीतर आने निकल जाओ अभी यहां से अन्यथा फिर कठोर दंड मुझे तुम्हें देना पड़ेगा वो गुरुजी इतने सरल थे सीधे थे मान अपमान से ऊपर उठे हुए थे वो बिल्कुल नाराज नहीं हुए कि देखो हम घर में आए वो तो कथा कह रहे थे कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे थे अब देखो यहां अनुचित तो क्रिया कुछ नहीं है और भी घर के नौकर चाकर हां किसी साधु देशधारी व्यक्ति का किसी भी स्त्री शरीर से एकांत में चर्चा करना शास्त्र विरुद्ध है मर्यादा विरुद्ध है किंतु सत्संग में स्त्री पुरुष सब आते हैं और सब बैठकर भगवत चर्चा सुनते हैं उसमें कोई मर्यादा का अतिक्रमण थोड़ा ही होता है क्योंकि, क्योंकि कल्याण का अधिकार प्रत्येक शरीरधारी को हो चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो और कल्याण का एकमात्र उपाय सत्संग है तो कुछ भी शास्त्र विरुद्ध अनुचित कार्य वह नहीं हो रहा था लेकिन अंगद सिंह जी विमुख थे इसलिए उनको समझ उन्होंने निकाल दिया बाहर अवाच्य वचन कहा निकाल दिया और अपनी पत्नी को भी फटकारा कि किसको किसको घुसा लिया तूने यहां कौन था ये इतने पुरुषों को लेकर घुस गया महात्मा तो महात्मा ठहरे सम्मान सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति में ही महात्मा तो सहज भाव से वहां से चले गए उनके संत भी चले गए यह भी नहीं कहा कि अरे देखो राजमहल में आए थे पंगत वंगत तो कुछ भी नहीं और थोड़ा कथा कीर्तन हो रहा था इसी बीच में हमको उठ के भागना पड़ा जाना पड़ा ऐसा उनके मन में कुछ भाव नहीं है महाराज जी महात्मा किसको कहते हैं हमारे मूल पुरुष श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने उनसे पूछा आपके मत से साधु की परिभाषा क्या है उन्होंने कहा कभी घी घना कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना तीनों में जो एक जैसा रहे वो साधु कभी किसी अच्छे भगत के यहां पहुंचो तो घी घना बाल भोग राज भोग, उत्थापन भोग और ब्यारू और जब देखो तब जयपुर में एक भगत के हमारे पूज्य महाराज जी कथा कहने गए बहुत पुरानी ये सन चौरासी की बात होगी सन चौरासी या पचासी हम भी महाराज जी के साथ पचासी की बात तो एक श्री महारा जी महाराज का एक शिष्य था उसकी यहां कथा थी महाराज वो सवेरे से लेकर रात तक हाथ जोड़ के खड़ा है बोले महाराज जी को जीम लो अब बार बार कहे महाराज हमने तो सुनाए हाथ सूखा साधु भूखा आप कथा कहो चाहे मत कहो आप तो जीव हो बस हम तो इसलिए बुलाए बहुत साधु गए थे महाराज राजभोग के पहले दो तीन बार बालभोग करा देता था पीछे पड़ पड़ के नई नई चीज बनाकर महाराज बोले देखो भाई ऐसा भगत भी जीवन में पहली बार नहीं तो कभी घी घना अब कभी मुठ्ठी चना और कभी वो भी मना फिर भी मन में विक्षेप न होवे तो वो महात्मा है साधु है भगवान की कृपा का प्रत्येक परिस्थिति में अनुभव करे महात्मा उदार थे चले गए बोले कोई बात नहीं अच्छा है ठाकुर जी ने कृपा की राजा के अन्न से बचाया ठीक है भगवान के सब विधान मंगल में लेकिन अंगद सिंह जी का अपनी पत्नी में बड़ा अनुराग था इसलिए प्रियादास जी ने कहा ताकी नारी प्यारी कामी ही नारी प्यारी जिम्मे लोभ ही प्रिय जिमें दाम तिमें रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हूं ही राम उसे अंगद सिंह जी को अपनी पत्नी बहुत प्यारी थी वे एक पत्नी वृत थे लेकिन अति सुकुमारी सुंदर रूप लावण्य से संपन्न अपनी पत्नी उनको अत्यंत प्रिय थी और गुरु महाराज संतों के सहित बिना खाए पिए अपमानित तो होकर घर से चले गए इस बात की इतनी पीड़ा अंगद सिंह जी की पत्नी को हुई वह रुदन करने लगी शोक में मूर्छित तो हो गई अपने मुख को वस्त्र से ढक लिया और निश्चय कर लिया कि अब इन नेत्रों से अपने विमुख पति का मुख नहीं देखने भैया भक्तमाल की कथा है अन्यथा मत लेना जैसे सामान्य विधि विशेष की बाधक हो जाती है विशेष विधि सामान्य विधि का बाध कर देती है इसी प्रकार से यह एक तो है धर्म और एक है परम धर्म परम धर्म धर्म का बाध कर दे तो वह निंदित नहीं माना जाता अब पति के प्रति प्रेम रखना अनुराग करना सेवा करना यह धर्म है और भगवत चरणार की शरण ग्रहण करना यह परम धर्म है और भगवत शरणार की शरणागति की प्राप्ति का एकमात्र साधन सत्संग है संत सदगुरु की कृपा है और सत, संत सदगुरु को ही घर से निकाल दिया गया तो यहां सामान्य धर्म का भागवत धर्म से विरोध हो गया तो जब सामान्य धर्म का भागवत धर्म से विरोध हो जाए तो सामान्य धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आदर करना चाहिए जाके प्रियन राम वैदे ही तजिए ताही कोट वैरी समब परम सने तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महाकारी बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन भई मुदुमंगलकारी यहां बात हो रहा है उसने निश्चय कर लिया हम निवेदन ये करने जा रहे थे कि सामान्य पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली गांधारी ने अपने जन्मांधपति को जानकर अपने आंखों पर पट्टी बांध ली जब पति, जब पति ही संसार नहीं देखता तो मुझे भी संसार नहीं देखना लेकिन धन्य है इस कलिकाल की भक्ता अंगद सिंह की पत्नी इसने अत्यंत रूपवान गुणवान शूरवीर अपने युवा पति को न देखने का संकल्प कर लिया क्योंकि इसके द्वारा संत का तिरस्कार हुआ है भगवंत का तिरस्कार हुआ है सदगुरु का तिरस्कार हुआ, हुआ है वो कोई स्वेच्छाचारिणी स्त्री नहीं थी वो परम पति प्रता है लेकिन पति का हित चाहती है पति ने बहुत बड़ा पाप कर्म किया है जब तक इसका प्रायश्चित पति नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा इसलिए उसने श्री सीताराम जी महाराज की इसलिए उसने अपने मन में ऐसा निश्चय कर लिया अब तो उठ गए बधु अन्न जल त्याग दिए अंगद सिंह जी की पत्नी ने अन्न जल त्याग दिया अपने मुख पर वस्त्र ढक लिया और निश्चय कर लिया ये निश्चय कर लिया कि मैं अब अपने इन नेत्रों से अंगद सिंह का मुख नहीं पति का मुख नहीं देखूंगी पति का स्पर्श नहीं करूंगी उसका मुख नहीं देखूंगेगी उसके द्वारा संत भगवंत और गुरु तीनों का तिरस्कार हो गया ऐसे हरि गुरु और वैष्णवों से विमुख जीव का मुख नहीं देखना चाहिए निश्चय कर दिया हा हा क्या करें नीतिकारों के अनेक वाक्य स्मृति में आ रहे हैं लेकिन हम उनको नमस्कार करते हैं बड़े बड़े शूरवीर स्त्री के सामने उनकी सूरता वीरता सब चली जाती एल गीत तो महाराज विलक्षण है भागवत जी का इतने बड़े सूरवीर अंग्रद सिंह उनकी रूपवती पत्नी उनसे रुष्ट हो गई उसने अन्नजल त्याग दिया तो अब विचारे थर थर कांपने लगे पता नहीं कहां चलेगी सूरता वीरता रोने और गिड़गड़ाने लगे देवी अब जो हुआ सो हुआ अब तो उठ जाओ बोले नहीं मैं आपसे बात नहीं कर सकती आप मेरा स्पर्श न करें मैं अन्यजर ग्रहण नहीं करूंगी और इन प्राणों का विसर्जन करूंगी क्यों मैं पतिव्रता नारी हूं आपके लिए तो कुछ नहीं कर सकती लेकिन जिस शरीर के देखते देखते हरि गुरु और वैष्णव इन तीनों का तिरस्कार हुआ है अब वह शरीर रखने योग्य नहीं है मैं शरीर का त्याग करूंगा बहुत प्रयत्न किए बहुत मनाया लेकिन वह मानी नहीं अंत में अंगत जी अंगत सिंह जी की पराजय और अंगत सिंह जी ने कहा देवी अब जो अपराध होना था सो तो हो गया हम नहीं जानते थे गुरु किसको कहते हैं संत किसको कहते हैं हमने तो यही समझा कि पता नहीं कौन अपरिचित पुरुष भीतर आकर घुस गया तो हमसे अनजाने में भूल हो गई और अज्ञानता की जो भूल है वो तो क्षमा होनी चाहिए अंगद सिंह जी की पत्नी ने कहा महाराज हमारा अपराध होता तब अलग बात थी अपराध तो हरिगुरु वैष्णवों का हुआ है वे जब तक पुनः इस घर में नहीं पधारेंगे उनका आप श्रद्धा और भावपूर्वक चरण प्रक्षालन नहीं करेंगे पूजन नहीं करेंगे और अपने हाथ से परोस के जिमाएंगे नहीं उनका सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपके पाप का प्रायश्चित तो होने वाला उनकी शरण लेनी पड़ेगी यहां प्रियादास जी ने प्रभु साधु वेशधारी कहा इसका मतलब है कि वस्तुतः साधु वेश में भगवान ही कृपा करके प्रधार भगवान ही आए थे आहा अब तो अंगद सिंह जी सरेंडर हो गए उन्होंने कहा भाई अब तो हमको जैसा तुम कहोगी वैसा करना ही पड़ेगा मुख ना दिखावे याही देखो ही सुहावे कहे ना दिखावे आई देखो ही सुहावे करोने को बदन दिखाई हाँ भावे सोई को बदन दिखाई तुम अपना मुख नहीं दिखा रही हो अरे तुम जो कुछ कहोगी मैं स्वीकार करूंगा एक बार मुख चंद्र का दर्शन तो कराओ अंगद सिंह जी कह रहे हैं मैं हूँ जल जाग दियों अन्न जात का पियो में जल जाग दियों अन्न जात का पैलियो जीव तबन के जब आप चुखाइए तब अंगज सिंह जी ने कहा कि देखो तुमने अन्नजल त्याग दिया तो मैंने भी अन्नजल त्याग दिया मैंने भी कुछ भी ग्रहण नहीं किया है तुम खाओ तब हम खाएंगे। अब मुझे जीवित रखना चाहती हो अपने सुहाग को तो तुम भी भोजन करो हमको भी भोजन कराओ बोले महाराज आपकी तो आप जाने मैं अब इस शरीर को रखने वाली हूं अनसन व्रत करके प्राण त्याग दूंगी आत्महत्या करना महापाप है वो किया नहीं जा सकता है की नहीं जा सकती है लेकिन मैं अनसन व्रत पूर्वक इस देह का विसर्जन करूंगा तब तो उसने कहा महाराज प्रायश्चित बताओ गलती हो गई अब इसका प्रायश्चित क्या है बोली बोली मोसों बोलो जिन हमसे मत बोलो छाड़ो तन या ही छिन मैं इसी शरीर को इसी क्षण छोड़ने वाली हूँ पन सांचो हो तो, तो पै सुनत समाइए बड़ी विचित्र बात उसने कहा कि मैं तो अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ न मेरे भीतर हरि निष्ठा है न गुरु निष्ठा है न संत निष्ठा है क्योंकि यदि हरि गुरु संतों में हमारी निष्ठा होती तो जिस समय तुमने गुरुजी का तिरस्कार किया था ठाकुर जी का डोला उठ के चला गया संत चले गए हमारे प्राण उसी समय निकल जाने चाहिए थे लेकिन हमारे प्राण उस समय नहीं निकले इससे सिद्ध हो गया कि मैं भक्ता नहीं हूं लेकिन मैं हरिगुरु वैष्णवों का यह तिरस्कार अब सहन नहीं कर सकती बोली अब कीजे जोई मेरी मत गई कोई भोई उर्दया बात कही समझाए अंगत सिंह जी रोने लगे और उन्हें समझ में आ गया कि मेरी भूल हुई देखिए भूल अंगत सिंह जी की यह थी कि आते ही उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया यह नहीं करना चाहिए था उनको पूछना तो चाहिए था कि देवी आखिर कौन है क्यों आए कहां से आए कैसे आए क्यों बुलाए क्या कर रहे हैं आ, इतनी बातचीत कर लेते तो फिर कोई समस्या ही नहीं थी लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं इसलिए महाकवि भारवी ने कहा है सहसा विदधित नक्रियाम अविवेक परमा पदम पदम व्रणते ही विमृश्य कारिणम गुणलु स्वयमेव संपदा सहसा किसी क्रिया को नहीं करना चाहिए अवेक संपूर्ण आपत्तियों का घर जो है जो विमृश्यकारी होते हैं खूब उत्तम विचारपूर्वक कार्य करते हैं उनके इस विमृश्यकारित्व गुण के ऊपर मुग्ध हो करके भगवती महालक्ष्मी उस पर कृपा कराती सोच विचार के करने वाले पर लक्ष्मी की कृपा सहज बनी है। सोच करके करना चाहिए वो जो प्रबंध में तो महाराज जी लिखा है कि इस श्लोक के एक एक अक्षर के ऊपर प्रत्यक्षरम लक्षण द एक एक अक्षर के ऊपर एक एक लाख स्वर्ण मुद्रा राजा ने दे राजा ने कहा महाराज ऐसा विचित्र श्लोक उसने महल में लिखवा दिया सर शब्द भीत नक्रियाम आते जाते नजर पड़ती रहे एक दिन की बात है राजकुमारी विवाह के योग्य थी विवाह का समय निश्चित तो हो चुका था और राजकुमारी ने लाड़ में अपनी माता से राजमाता से कहा कि मां मेरा राजकुमार के वेश में श्रृंगार करो अब अच्छे भले घर की राजकुमारी सुंदर शडोल शरीर और रानी ने राजकुमार वेश में अपनी राजकुमारी का श्रृंगार कर दिया और वहीं वो पर्यंक पर सो रही थी राधा रात को लौट करके आया उसने देखा कि ये कौन पुरुष मेरी रानी के निकट सो रहा है राजवेश में थी तुरंत म्यान से तलवार खींची श्लोक पर नजर गई सहसा विदधित नक्रिया जगाया कौन है ये लड़की उठ गई वो लज्जा के मारे भीतर चिल बोले आपकी बिटिया है कहती थी राजकुमार बनाओ इसलिए काजल से मुंछ बना करके राजकुमार इसको बनाया था अरे राम राम राम राम ब्याह योग्य बेटी का सिर अपने तलवार से अलग कर देता प्रजा के सामने कैसे मुख दिखाता उस ब्राह्मण को जिसने इस श्लोक लिखा है भारवी जी मिल गए एक एक अक्षर पर एक एक लाख मुद्राएं भारवेह अर्थ गौरवम हरिशरण अविवेक पूर्वक जो क्रिया की गई यह इनकी भूल थी लेकिन हम भूल फिर भी नहीं कहेंगे क्यों क्योंकि यदि विवेक पूर्वक क्रिया करते तो शायद इतना सुधार नहीं होता लेकिन यह लीला तो सब ठाकुर जी की है इसलिए उन्होंने ऐसा कठोर व्यवहार किया और फिर रानी ने जब ऐसी कठोरता दिखाई तो अंगद सिंह जी ने कहा अब बताओ प्रायश्चित क्या है बोले भैया प्रायश्चित तो यही है कि अब यदि आप इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो गुरुजी को खोजो कहां चले गए संतों को खोजो और खोज करके दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना करो हम नहीं पहचानते थे आपको आपको अपमानित करके घर से निकाल दिया अब आपके पाकर के फिर से पधारो और इतना ही नहीं उनके चरणों में गिर जाओ वे जब तक यह न कह दें कि हमने क्षमा कर दिया तब तक चरण छोड़ना नहीं और वे न आना चाहें तो भी आग्रह पूर्वक लाना क्योंकि नहीं आ रहे इसका मतलब वो नाराज हैं, तो उनको जैसे तैसे बुला करके लाना और इतना ही नहीं उस समस्ती थी अंगत सिंह जी की पत्नी कि अभी ये वैष्णव हो जाए तो हो जाए बाद में तो ये होने नहीं हां तो उन्होंने कहा उनको लाओ जैसे हमने बचपन में ही गुरु महाराज से भगवत शरणागति प्राप्त करके भजन का मार्ग सीख लिया था ऐसी आप भी दीक्षा ग्रहण करके भजन का मार्ग सीख लो उनसे वैष्णव हो जाओ भक्त तो हो जाओ और इसके बाद मैं अन्न ग्रहण कर सकती हूं और सुंदर तिलक धारण करो पति को कहा कंठी धारण करो वैष्णव हो जाओ भक्त हो जाओ अब तो स्वीकार कर लिया अंगत सिंह जी ने बे करो जाय पायने में परोगयो जायने लिवाय ल्याय भयो शेष्य दीन बेगुरु करो जाय पाय दीन है। अब तो महाराज अंगत सिंह जी गए संत विचर रहे थे जाकर लंबी डंडौत की उनको ज्यादा भाव नहीं था उनको तो ये था कि घर में रोटी नहीं बन रही है और वो मुंह नहीं दिखा रही है वो घर की शांति कैसे स्थापित हो उनको तो यही व्याकुलता थी प्रणाम किया संत बड़े भोले होते हैं वो तो पता नहीं किस भाव से रो रहे थे पर अंगद सिंह जी के नेत्रों में जल देखकर वो महात्मा बोले देखो बड़े प्रेमियों उसमें तो कोई भूत सवार हो गया होगा इनके सिर पे लेकिन अब देखो कितने रो रहे हैं महाराज चरणों में पड़े हैं और कहते हैं चलो महात्मा बोले कोई बात नहीं बोले हमने आपको अपमान करके भगा दिया अब हम फिर आपकी शरण में आए हैं हम आपको नहीं जानते थे आप हमारे अपराध को क्षमा करें और चलें महात्मा ने कहा ठीक है अपमान और सम्मान की क्रिया इसके प्रति विशेष दृष्टि महत्पुरुषों की नहीं रहती है इसलिए क्या अपमान और क्या सम्मान भगवान की सब कृपा है अनुग्रह है इसलिए चलो हमें कोई संकोच नहीं है उनकी प्रार्थना पर आ गए गुरु महाराज और गुरु महाराज आ गए तो धारी पुरमाल आपने कंठ में तुलसी की माला धारण की धारी उर माल भाल तिलक बना एक सुंदर तिलक धारण किया लियो सीत प्रीति को उपजी नवीन है संत चरणामृत व्या संत शीत लिया और परम प्रेम उनके भीतर प्रकट हो गया अब देखिए कल हमने निवेदन किया था राजा भक्त होगा तो अभी हो तो सामान्य भक्त नहीं होगा अब अंगद सिंह केवल आन वान शान वाले छत सेनापति वाला जो स्वभाव उनमें था वही था लेकिन अब जब भगवत शरणागत तो हो गए सदगुरु सदगुरु चरणाश्रित तो हो गए तब तो संपूर्ण वैष्णवता भक्ति उनके भीतर प्रकट हो गई उनका हृदय दैन्य भाव से भर गया इसलिए प्रियादास जी ने कहा प्रीति को उपजी नवीन है कोई नवीन प्रीति उनके भीतर प्रकट हो गई एक अद्भुत प्रेम उनके भीतर प्रकट हो गया अब तो वे निष्ठापूर्वक नित्य नियम करते वैष्णवता का पालन करते अत्यंत पवित्र उनका खानपान था सदाचारी तो वे पहले से ही थे ऐसा समझो कि अब तक उनके जीवन में अनेक शून्य थे अब उनके जीवन में अंक आ गया इसलिए उनका जीवन सफल हो इसी बीच में एक घटना घटी घटना यह घटी अब देखिए पति पत्नी दोनों भक्त हैं लेकिन पत्नी की भक, पत्नी की कृपा से ही अंगत सिंह जी को भक्ति प्राप्त हुई किंतु आगे चलकर ऐसी विलक्षणता हुई पत्नी की भक्ति से भी अंगद सिंह जी की भक्ति बहुत आगे हो इसलिए महाराज जी किसी जीव को विमुख नहीं मानना चाहिए कब कौन जीव कितने आगे बढ़ जाए भगवान की उपासना में भगवान की आराधना में नहीं कहा जा सकता है इसी बीच की बात है एक रायसेन गढ़ के ऊपर एक शत्रु राजा ने वो मुगल था मुगल काल उसमें था मुगल बादशाह ने चढ़ाई की और जब चढ़ाई की तो स्वाभाविक है नवाब ने चढ़ाई की तो अंगद सिंह जी सेनापति हैं युद्ध के मुहाने पर उन्हीं को जाना पड़ा चढ़ी फौज संग चढ़ो बैरीपुर मारी बढ़ो कड़ियों टोपी लेके हीरा सत एक पीन है अंगत सिंह जी महाराज उन्होंने बड़े शूरवीर तो थे ही सेना के साथ मुकाबला किया और उस शत्रु मलेच्छ को खदेड़ करके महाराज इतने दूर तक उसकी राज्य की सीमा तक उसके नगर तक खदेड़ते हुए उसको ले गए पराजित तो कर ही दिया उसको उसकी फौज को खदेड़ते हुए वहां तक ले गए और उसके नगर पर अपना झंडा गाड़ दिया अंगद सिंह जी ने और झंडा ही नहीं गाड़ा अपने खड़ग से उस ले के उस दुष्ट के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया और उस राजा को समाप्त करने के विजय चिन्ह के रूप में अंगद सिंह जी ने उस राजा की टोपी को ले लिया उस टोपी में उस नवाब की उस मलच्छ की टोपी में 101 बहुमूल्य हीरे थे उनमें 100 हीरे तो बहुत बड़े बड़े हीरे थे पर वे उतने अधिक मूल्य के नहीं थे पर उनमें एक जो हीरा था वह तो अमूल्य था अब ये हम घोषणा नहीं कर सकते हैं कि वही कोहनीर होगा ये तो हम नहीं कह सकते तो इतिहास के विचारक लोग जाने वो हीरा अंत में परंपरा में चल करके यहां तक रहा फिर अंग्रेज उसको लंदन ले गए ऐसा भी कहा जाता है ना कोहनूर वहां चला गया वो कोहनूर की कोटी का ही हीरा था कोहनूर था कि नहीं था भगवान जाने पर कोहनूर की कोटी का ही बड़ा हीरा था अथवा कोहनूर से भी उत्तम कोटि का हीरा था ऐसा समय अंगत सिंह जी भक्त तो हो चुके हैं देखो अब तक तो दृष्टि दूसरी थी अब भगवत शरणागत हो गए तो दृष्टि दूसरी हो गई भगवत शरणागत जीव की पहचान क्या है उसके सन्मुख कोई भी वस्तु पदार्थ उत्तम कोटि का उपस्थित होता है तो उस पदार्थ को भोगने की लालसा उसके चित्त में नहीं होती उत्तम पदार्थ देखकर स्वयं भोगने की इच्छा हो जाए तो समझ लेना चाहिए हृदय में भगवत भक्ति नहीं है भगवत प्रेम नहीं है वैष्णवता नहीं है ऐसा समझना चाहिए उत्तम से उत्तम वस्तु दिखे और उसमें समय ठाकुर जी याद ये ये फल बहुत अच्छा है ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए ये वस्त्र बहुत अच्छा है ठाकुर जी की पोशाक के योग्य है ये वैष्णव की पहचान ये आभूषण बहुत अच्छा है भगवान के श्रीअंग के योग्य है अंगत सिंह जी परम भागवत हो चुके हैं उन हीरों को देखकर उनके मन में आया ये हीरे तो है ही हैं, पर इनमें एक जो बड़ा हीरा है ये तो श्री जगन्नाथ भगवान के योग्य है इस हीरो को तो हम जगन्नाथ जी को अर्पित करेंगे ये मन में उन्होंने संकल्प कर लिया और संकल्प करके वहां विजय से जो कुछ लूट में धन मिला था वो तो अपने भतीजे सलेहजी सिंह को दे दिया लेकिन वो टोपी उन्होंने अपने पास रखी इसलिए नहीं कि हम हीरे जड़वाकर धारण करेंगे इसलिए कि इन हीरों से सुंदर भगवान जगन्नाथ जी का श्रृंगार बनाएंगे और नीलाचल धाम में जाकर जगन्नाथ जी को अर्पित करेंगे और ये बड़ा हीरा मध्य में शोभायमान होगा ये उनका भाव था राजा लोग कान के बड़े कच्चे होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आंख से नहीं दिखता नीतिकारों ने कहा गावो पश्यंति घ्राणे पशु जो है आंख से नहीं देखते नाक से देखते हैं कोई चीज उनको खाने के योग्य डालो तो आंख से देखकर निर्णय करें खाने योग्य है कि नहीं वो सूंघ करके बंदर को कोई को चीज दो तो पहले सूंघेगा तब खाएगा गावो पश्यंति घ्राणे वेद ही पश्य पंडिता ये पंडित भी आंख से नहीं देखते वेद से देखते हैं अमुक पोथी में यह लिखा है अमुक ऋषि ने यह कहा है अमुक स्मृति में यह लिखा है।